शो ठोक मन ही पूजा मन ही धूप नंबर नाइन जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रई दास ऐसी भक्ति करे रई दास प्रभु जी तुम चंदन पानी प्रभुजी तुम संगति शरण तिहारी जग जगजीवन रुरारी गली गली को जल बहिया सुरसरी जाय समायो संगति के परताप महातम नाम गंगोदक पाय स्वांति बूंद बर से फणियों पर ही विषे हो जा पुंद के मोती निपुजे संगति की अधिकारी तुम चंदन हम रैंड बापुर निकट संगति के परतापो महातम आव सु जाति भी ओछी करम भियोछ कसब हमारा बी नीचे से प्रभु ऊँच क्यों है कहे रैदास चमारा नीचे से प्रभु की ओ है कहे रईदा सच मारा अंधियारे बीजा करते हैं गीली माटी में पीड़ाएं, पोर पोर फटती देखू मै केवल इतना सा उजियारा मेरी आंखों में रहने दो सूरज सुर्ख बताने वालो सूरजमुखी दिखाने वालों अर्थ नहीं होता है कोई अथ से ही टूटी भाषा का तार तार कर सकूं मौन को केवल इतना शोर सुबह का भरने दो मुझको सांसों में स्वर की हदें बांधने वालों पहरेदार बिठाने वालों गलिहारों से चौराहों तक सफर नहीं होता है कोई अपना ही आकाश बनू में केवल इतनी सी तलाशी भरने दो मुझको पांखों में मेरी दिशा बांधने वालों दूरी मुझे बताने वालों मनुष्य पैदा तो होता है विराट की संभावना लेकर लेकिन रह जाता है छुद्र होता तो है पैदा सागर बनने को और बन नहीं पाता बूंद भी यही पीड़ा है यही संताप है यही दुख है मनुष्य के जीवन का यही नरक है बीज तो हम लेकर आते हैं कि कमल खिले आकाश भर जाए उनकी सुवास से लेकिन बस बीज ही रह जाते अंकुर ही नहीं फूटता कभी फूल तो बहुत दूर बहुत दूर समाज राज, परंपराएं रूढ़ियां ऐसे जकड़े हैं आदमी को कि जब तक अथक चेष्टा ना हो मुक्त हो जाने की प्रज्वलित अभीपसा हो सब सीमाओं को तोड़कर पार उड़ जाने की तब तक ये सागर होने की बात सपना ही रहती और इतना ध्यान रहे जब तक सागर न हो जाओगे तब तक कोई संतृप्ति नहीं तृप्ति का एक ही अर्थ होता है हम वही हो जाएं जो हम होने को पैदा हुए मनुष्य परमात्मा का बीज है और सब तरफ से उस पर बाधाएं हैं सब तरफ से चेष्टा है कि बीज कहीं टूट ना जाए क्योंकि न्यस्त स्वार्थों को बड़ा भय तुम अगर परमात्मा होने लगो तो फिर तुम्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता न तुम्हारा शोषण किया जा सकता न तुम्हें मूढ़तापूर्ण कृत्यों में संलग्न किया जा सकता फिर तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं बनाया जा सकता फिर तुम्हें भारतीय पाकिस्तानी और चीनी नहीं बनाया जा सकता परमात्मा पर ये कोई विशेषण नहीं लगेंगे इसलिए इस तथाकथित समाज समाज के ठेकेदार तुम्हें हर तरफ से बांध देते बचपन से ही बांधना शुरू कर देते तुम्हारे चारों तरफ ऐसा जाल बुन देते कि तुम्हें याद भी नहीं रहती इस बात की कि तुम एक जाल में फंसे हुए चल रहे हो कि तुम एक ऐसी मछली हो जो जन्म से ही जाल में फंसी और जाल को ही जिसने अपना जीवन समझ लिया है गलिहारे से चौराहों तक सफर नहीं होता है कोई अपना ही आकाश बुनू में केवल इतनी सी तलाशी भरने दो मुझको पांखों में मेरी दिशा बांधने वालों दूरी मुझे बताने वालों पंडित हैं पुजारी हैं पुरोहित हैं राजनेता हैं। वे सब कहते हैं परमात्मा बहुत दूर है इतने दूर कि तुम पाना सकोगे जन्म जन्म लग जाएंगे कुछ तो हैं ये कहने वाले भी कि परमात्मा है ही नहीं पाने का सवाल ही नहीं उठता कुछ हैं जो उसे इतना दूर बताते हैं कि वो ना होने के बराबर हो जाता है मगर उन सब की चेष्टा यही है कि तुम्हारे मन में यह बात घनीभूत हो जाए कि तुम जो हो बस इतना ही बहुत है इससे ज्यादा होने की कोई आशा नहीं है अंधारे बीजा करते हैं गीली माटी में पीड़ाएं पोर पोर फटती देखूं मैं केवल इतना साउ जियारा मेरी आंखों में रहने दो सूरज सुर्ख बताने वालों सूरजमुखी दिखाने वालों दूर के सूरज की बातें होती हैं लेकिन तुम्हारी आंखों में जरा से भी प्रकाश की संभावना दिखाई पड़े तत्क्षण नष्ट कर दी जाती है अर्थ नहीं होता है कोई अत से ही टूटी भाषा का तार तार कर सकूं मौन को केवल इतना शोर सुबह का भरने दो मुझको सांसों में स्वर की हृदय बांधने वालों पहरेदार बिठाने वालों लेकिन तुम्हारे स्वरों पर सब तरफ से पाबंदी है तुम वही बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जो तुम्हारी अंतरात्मा बोलना चाहती तुमसे वही बुलवाया जाता है जो समाज के न्यस्त स्वार्थ चाहते हैं कि तुम बोलो तुम्हें वही दिखाया जाता है जो उनके हित में है कि तुम देखो सत्य से तुम वंचित रहो इसका पूरा आयोजन इसलिए चमत्कार है कि कभी कभी कोई एक व्यक्ति कोई कबीर कोई रैदास कोई फरीद छूट भागता है तुम्हारे जाल से खोल लेता है आंखें भर लेता है सारे आकाश को अपनी अंतरात्मा में, छेड़ देता है अपनी हृदय की वीणा को गां उठता है गीत जो गाने को पैदा हुआ था छोड़नी ही पड़ेंगी सीमाएं ये जो पहरेदार बिठाए हैं इनसे मुक्त होना ही पड़ेगा तू खुद रहबर है खुद बांगे जरस है। खुद ही मंजिल है। मुसाफिर फिर यह तकलीद अमीर कारबा कब तक कब तक तुम दूसरों के पीछे चलते रहोगे मुसाफिर फिर यह तकलीद अमीरे कारवां कब तक ये कारवां को राह दिखाने वाले लोगों के पीछे तुम कब तक चलते रहोगे इन्हें खुद भी पता नहीं ये कहां जा रहे हैं इनकी आंखों में झांको कोई दिए वहां जलते हुए नहीं इनके प्राणों में तलाशो कोई गंध वहां उठती हुई नहीं कोई सुगंध नहीं ये खुद ही नहीं खिले इनके आश्वासनों में मत पड़ो यह आश्वासन देने में कुशल है तू खुद रहबर है तुम खुद अपने मार्गदर्शक खुद बांगे जरस है खुद ही मंजिल है मुसाफिर फ्रिय तकलीद अमीर कारबा कब तक कब तक तुम दूसरों की मान के जीते रहोगे मुक्त करो अपने को सारे जंजालों से रूढ़ियों से लकीरों से वो अपने हर कदम पर है कामयाब मंजिल आजाद हो चुका जो तकलीद कारवां से केवल वही थोड़े से व्यक्ति इस जगत में अपनी मंजिल पाने में समर्थ हुए जो यात्री दल के अंधे अनुकरण से जो मुक्त हो गए वो अपने हर कदम पे है कामयाबे मंजिल और ऐसा भी नहीं कि मंजिल दूर है हर कदम पे मंजिल है, वो अपने हर कदम पे है कामयाबे मंजिल आजाद हो चुका जो तकली कारवां से, समाज की रूढ़ियों अंधेपन अंधविश्वासों से जो मुक्त हो चुका है वो निश्चित ही मंजिल पाने को समर्थ हो जाता है ये सारे फकीर क्रांतिकारी इनके शब्दों में अंगारे चिनगारियां हैं काश तुम पड़ जाने दो अपने प्राणों में तो तुम भी भबक उठो तुम भी धदक उठो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी ही बीत जाएगी सुबह होगी सांझ होगी और ही बस सुबह और सांझ के बीच डोलते डोलते जिंदगी तमाम होगी हाथों से छूट गई सपनों की डोर संभावित प्रश्नों में डूब गया भोर, कोहरे से निकलेगा जाने कब अर्क क्या होगा करने से तर्कों पर तर्क बूढ़े अनुमानों का बेमतलब शोर संभावित प्रश्नों में डूब गया भोर प्राची में फैल फैल रंग हुए व्यर्थ अनिमंत्रित शब्दों को दे डाले अर्थ बीत गया शर्त बिना एक याम और संभावित प्रश्नों में डूब गया भोर धीरे से सरग गई आंगन में धूप परिचय की टहनी पे खिलाया रूप टूटे संदर्भों के जोड़ाएं छोर संभावित प्रश्नों में डूब गया भोर जीवन की प्रभात व्यर्थ के प्रश्नों में बीत जाती आधी जिंदगी यूं ही व्यर्थ के तर्क व्यर्थ के विचारों व्यर्थ की आकांक्षाओं अभिलाषाओं में बीत जाती और बाकी से जिंदगी पछताने में ऐसे चार दिन की जिंदगी दो दिन बीत जाते हैं व्यर्थ के उपक्रमों में धन पद प्रतिष्ठा अहंकार बचे दो दिन बीत जाते हैं पश्चाताप में कि ये मैंने क्या किया ये क्या कर लिया मैंने ये कैसा आत्मघात कर लिया ये कैसे ही अपने को बर्बाद कर लिया और अब मौत द्वार पे दस्तक देने लगी और चार दिन की जिंदगी है बड़ी छोटी जिंदगी है लेकिन ये छोटी जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी का द्वार बन सकती थी द्वार तो छोटे ही होते हैं इन छोटी सी जिंदगियों को मंदिर का द्वार बनाया जा सकता था जहां विराट से मिलन हो जाए मगर द्वार के बाहर ही कंकड़ पत्थर बीनते रहोगे द्वार के बाहर ही व्यर्थ की बातों में उलझे रहोगे कांटों सी उलझन में पतझड़ से रूखे में एक सांझ बीती थी एक और बीत गई रोज एक दिन बीत रहा है हाथ से जीवन ऊर्जा सरकती जाती सरकती जाती जल्दी ही पाओगे हाथ में कुछ भी नहीं बचा फिर बहुत पछतावा होता है लेकिन समय बीत जाने पर पछताने से भी क्या होगा फिर रोना भी व्यर्थ है समय पर रो भी तो आंसू मोती बन जाते असमय में हंसो भी तो हंसी भी आंसू का काम नहीं कर पाती हंसी भी मोती नहीं बन पाती और हंसना तो दूर अंत में सिर्फ पछतावा रह जाता है आंखें गीली और उदास कांटों सी उलझन में पतझड़ से रूखे में एक सांझ बीती थी एक और बीत गई पानी में लहरों का तंद्रिल ठहराव है पेड़ों में फूलों के उभरे ये घाव हैं, शहर उठे पीपल के पात डाल डाल पर दर्द गंध बांटती हवाएं सब रीत गई मकड़ी के जाले सा मन में उलझाव है बोझिल है अपनापन बोने से पांव हैं छायाएं रेंग रही पगडंडी पगडंडी मुर्जाई चाहें थीं एक और पीत हुई मन का सब भारीपन सूने में खो गया दूजा क्षण कल की सब चिंताएं बो गया लुढ़क रही सांसों की पटरी पर जिंदगी आधी हो तिक्त चुकी आधी भी तिक्त हुई ऐसे ही तिक्त हो गए ऐसे ही रिक्त हो गए जब तक प्रभु को ना पुकारो खाली आए खाली जाओगे खाली आए थे कि भर के जा सको इसलिए खाली आता आदमी ताकि इस जीवन के फूलों से भर ले मगर बहुत कम लोग भर के जाते जो भर के जाते हैं बस वही जिए उन्होंने ही जीवन के उत्सव में संपदा बटोरी समय रहते संभल जाओ अभी समय है संभला जा सकता है रैदास के ये सूत्र जागरण का काम कर सकते हैं सोयों को तो जगा ही सकते हैं जिनको भ्रांति है जागे होने की उनको भी जगा सकते हैं उनको तो जगाया सोते थे जो राह में फरियाद जरस जो चलते चलते सोते हैं उनको भी जगाना आता है संतों का एक ही संदेश है जागों को कैसे जगाओ जागे हुए नहीं है भ्रांति है जागने की मगर सोए को जगाना आसान क्योंकि वो मानता है मैं सोया हुआ हूं और जो सोया है और सपना देख रहा है कि मैं जागा हुआ हूं उसको जगाना बहुत मुश्किल इसलिए पंडितों को जगाना बहुत मुश्किल तथा कथित ज्ञानियों को जगाना बहुत मुश्किल अज्ञानी तो जागना चाहता है क्योंकि अज्ञान पीड़ा देता है और ज्ञान अहंकार को तृप्ति देता है इस जगत में पूरी व्यवस्था है तुम्हें पंडित बनाने की स्कूल हैं कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज हैं वेद हैं कुरान है बाइबिले हैं सारा आयोजन है कि तुम पंडित हो जाओ इसके पहले कि तुम्हें परमात्मा का कोई स्वाद लगे परमात्मा के संबंध में इतनी बकवास तुम्हें याद हो जाती कि फिर स्वाद लगने का उपाय ही नहीं रह जाता यह सूत्र किसी पंडित के सूत्र नहीं पंडित सूत्र दे भी नहीं सकते उनके वक्तव्य थोथे होते रहसे व्यक्ति सूत्र देते सूत्र का अर्थ होता है सार संक्षिप्त निचोल, इत्र अब कैसे छूटे नामरट लागी एक तरफ हैं लोग जो पूछते हैं कि राम को कैसे जपें एक तरफ हैं लोग जो पूछते हैं भजन कैसे हो ध्यान कैसे हो कीर्तन कैसे हो पूजा कैसे अर्चना कैसे और रैदास कहते हैं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 मैंने उनसे कहा कि आप भी नाराज ना होना मेरी भी शर्त असल में रोज मुझे दोपहर में सोने की आदत है तो जब मेरा सोने का समय हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा आप बोलना जारी रखना मगर जरा आहस्ता और धीमे मेरी नींद ना टूटे उन्होंने कहा ये बात ठीक तो मगर मेरी शर्त मानते हो मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा और उन्होंने निभाया फिर तुमसे तो मेरा लगाव बहुत हो गया झक्की झक्की मिल गए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 तो पानी के कणकण में चंदन की बास समा जाती जा की अंग अंग बास समानी तुम मुझमें ऐसे समा गए हो जैसे चंदन की बास पानी में समा है। अब अलग करने का कोई उपाय नहीं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 आंखें चार भी हो तुम मिलो तो जिंदगी रस में नहाए असुरु से धो आंख फिर अंजन करूंगी तुम छुपे हो यार जाने किस अतल में मौन में डूबे प्रभो ढूंढू कहां में तुम सुधा में गरल में पावक पोहप में आ बसो उर में तेरी पूजा करूंगी प्यास बनकर तू पिया उर में समाचा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 अंधेर नहीं है और जल्दी मत करना अधीर मत होना यह इतना महत्वकारी है कि अगर जन्मों में भी हो तो जल्दी यह कोई छोटे मोटे घास पात के पौधे नहीं है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 फिर छूटे नहीं छूटती अब कैसे छूटे नामरट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा और जैसे बादल घेर आते असाड़ में घनघोर बादल और मोर नाचने लगते ऐसे ही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 चकोर चांद से आंखें नहीं हटाता है और ध्यानी हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकता क्योंकि जहां भी आंख ले जाए वहीं उसे परमात्मा दिखाई पड़ता वहीं चांद है उसका कंकड़ कंकड़ में उसकी ही ध्वनि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 कहीं सयाद का खतरा है, वो चला आ रहा है माली तोड़ने कलिया यहां फूल बनना मुश्किल ये चमकी बिजली कि ये जल गया गरीब पक्षी का घोंसला ये फैलाया सैयाद ने अपना जाल कट गए पंख पक्षी के यहां चारों तरफ जाल ही जाल है कहीं बिजली कहीं गुलची, कहीं सयाद का खतरा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 वहां वृद्धावस्था नहीं, वहां शाश्वत यौवन है वहां शाश्वत सौंदर्य है अमृत का वह लोक है प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी इसलिए रास कहते हमने तो सब देख समझ के यही तय किया कि संगति करनी तो तुम्हारी इस संसार में और कुछ संगति करने योग्य नहीं प्रभु जी तुम संगति सरण तिहारी तुम ही हो हमारा संग साथ क्योंकि बाकी सब संग साथ छूट जाते हैं कौन किसके साथ चलता कितनी देर चलता कब रास्ते बदल जाएंगे कब मोड़ आ जाएंगे कब तुम अपने रास्ते पर और कब तुम्हारा साथी अपने रास्ते पर हो जाएगा कोई भी नहीं जानता हर घड़ी मोड़ हर क्षण बिछड़ जाने की संभावना है इसलिए तो प्रेमी डरे रहते हैं कि कहीं बिछोए ना हो जाए क्योंकि बिछोए प्रतिपल लटका है नंगी तलवार सा कच्चे धागे में कब गिर पड़ेगी तलवार और गर्दन कट जाएगी कहा नहीं जा सकता यहां कौन किसका संग साथ सदा के लिए निभा पाए करनी हो संगति दोस्ती ही करनी हो तो परमात्मा से करनी योग्य है संगति जो कि शाश्वत होगी एक दफा बनी तो फिर कभी मिटेगी नहीं रेत के घर मत बनाओ बहुत बना चुके हो बहुत मिटा चुके प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी और उसकी संगति करनी हो तो एक ही कला है एक ही सूत्र है समर्पित हो जाओ उसके शरण गहो ना कुछ हो जाओ मिटो कहो कि मैं नहीं हूं तू ही है उस संगति का राज यही है यही सौदा है उसके साथ यही शर्त है उसकी कबीर ने कहा है प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समा है अगर तुम रहे तो परमात्मा नहीं रहेगा अगर चाहते हो परमात्मा रहे तो अपने को पोछ डालो मिटा डालो प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी जग जीवन राम मुरारी ऐसे तो तुम सब जगह व्याप्त हो सारे जग का जीवन हो तुम ही हो राम तुम ही हो कृष्ण तुम्हारे ही सारे रूप हैं लेकिन उसी को दिखाई पड़ते हो तुम जो अपने को मिटा लेता है जो शरणागति का सार समझ लेता है गली गली को जल बही आयो सुरसरी जाए समायो देखते हो तुम रोज गली गली का जल नाली नाले सब पहुंच जाते गंगा में और सब पहुंच जाते सागर में गली गली को जल बही आयो सुरसरी जाय समायो संगति के प्रताप महातम नाम गंगोदक पायो था तो नाली का लेकिन मिल गया गंगा में गंगोदक हो गया संगति का महातम संगति का महत्व जिसके साथ जुड़ जाओगे वही हो जाओगे सदगुरु के पास बैठते बैठते तुम्हारे भीतर रोशनी हो जाएगी गुरु शब्द बड़ा प्यारा है दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं दुनिया की भाषा में जो शब्द हैं उनका अर्थ होता है शिक्षक अध्यापक आचार्य मगर गुरु किसी भाषा में उसका समानार्थी शब्द नहीं क्योंकि गुरु की अनुभूति ही पूर्वी है मौलिक रूप से भारतीय गुरु का अर्थ होता है अंधेरे को जो दूर कर दे गु का अर्थ होता है अंधेरा रू का अर्थ होता है दूर करने वाला गुरु का अर्थ हुआ दिया रोशनी की रोशनी अंधेरे को दूर कर देती रोशनी से जुड़ जाओगे रोशनी हो जाओगे अरे देखते नहीं रोज नाले और नालों का गंदा जल भी गंगा में जाके गंगा जल हो जाता है रोज देखते हो फिर भी अंधे हो संगति के प्रताप महात्म नाम गंगोदक पायो और नाली का जल भी जब गंगा में मिलता है तो कुछ भेद नहीं रह जाता गंगा उसे पवित्र कर लेती सदगुरु सरते नहीं रखता कुछ और ये नहीं कहता कि पापियों के लिए द्वार बंद सदगुरु है ही पापियों के लिए जीस से किसी ने कहा कि तुम्हारे पास हम देखते हैं जुआरी भी आके बैठ जाते हैं सराबी भी आके बैठ जाते गांव की वैश्या भी तुम्हारे पास आके बैठ जाती तो मैंने भगाते नहीं हटाते नहीं जीसस ने नह कहा यह तो ऐसा ही होगा कि प्रकाश अंधेरे से डर जाए यह तो ऐसे ही होगा कि चिकित्सक बीमारों को अपने पास ना आने दे मैं हूं किसके लिए मैं इन्हीं के लिए हूं जिसने शराब पी है उसे परमात्मा पिलाऊंगा और जो वैस्या है जिसने अभी तन को ही जाना है और तन को ही पहचाना है और तन के पार जिसके जीवन में अभी प्रेम का कोई अनुभव नहीं उसे तन के पार का प्रेम अनुभव कराऊंगा और जो जुआरी है है तो हिम्मतवर, वर्ष दांव तो लगाना जानता है उसे मैं असली दांव लगाना सिखाऊंगा सदगुरु के पास किसी को इंकार नहीं है जो भी डूबने को राजी सदगुरु उसे लेने को तैयार है वो शर्तें नहीं रखता वो पात्रताओं के बहुत बड़े जाल खड़े नहीं करता अपात्र को पात्र बना ले वही तो सदगुरु है अयोग को योग बना ले वही तो सदगुरु है संसारी को सन्यासी बना ले वही तो सदगुरु है संगति के प्रताप महात्म नाम गंगोदक पायो स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर सोही विष होई जा सांप के ऊपर अगर स्वाति की बूंद भी गिरती तो जहर हो जाती वही बूंद के मोती निबजे संगति की अधिकाई लेकिन वही बूंद अगर सीपी में बंद हो जाती तो मोती बन जाती बूंद वही सांप के साथ जहर हो जाती है सीपी में बंद होकर मोती बन जाती सदगुरु की सीपी में बंद हो जाओ तो मोती बन जाओगे हम जिनके पास बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं जिनके साथ उठते बैठते उनका रंग चढ़ जाता है मैंने सुना है मिस्र का एक सम्राट पागल हो गया उसके लिए बहुत चिकित्सक बुलाए गए लेकिन कोई उसे ठीक न कर सका आखिर एक फकीर को बुलाया गया आखिर जब कोई और उपाय ना बचे तो लोग फकीरों के पास जाते उस फकीर ने कहा कि कुछ बातें मैं जानना चाहता हूं इस सम्राट की संबंध में कुछ बातें मुझे बताओ इसका कोई शौक था कोई ऐसा शौक जो जिंदगी भर इसको घेरे रहा उन्होंने हाँ कहा यह शतरंज का खिलाड़ी था अद्भुत खिलाड़ी था फकीर ने कहा फिर रास्ता बन जाया शतरंज का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी हो तुम्हारे देश में उसको बुला लो और वो जितने पैसे मांगे उसे दो लेकिन राजा के साथ उसे शतरंज खेलने दो उन्होंने कहा इससे क्या होगा सम्राट पागल है वो क्या खाक शतरंज खेलेगा फकीर ने कहा तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं ये फिक्र करे शतरंज उसके साथ जिसको खेलनी है वो और पैसा वो जितना मांगे हम देने को तैयार है अगर पैसे का लो होगा तो सहेगा पागल के साथ भी सतरंज खेलेगा पैसे तो भी उसने बहुत मांगे लाख रुपए रोज लूंगा फकीर ने कहा दो महंगा नहीं है सौदा साल भर बाद आना साल भर बाद दरबारी आए फकीर ने पूछा कहो क्या हाल उन्होंने कहा सब मामले बदल गए, बात ही उल्टी हो गई वो शतरंज जो खिलाड़ी था बड़ा भारी वो तो पागल हो गया और सम्राट ठीक हो गए अब साल भर तुम पागल आदमी के साथ शतरंज खेलोगे तो चाहे कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी हो पगला जाओगे और जैसे जैसे तुम पगलाओगे दूसरे का पागलपन तुम में समाता जाएगा और उसका पागलपन से छुटकारा हो जाएगा रेचन हो गया उसका यही तो है कारण जान के तुम चकित हो गए कि दुनिया में जितने मनोवैज्ञानिक हैं वो सर्वाधिक पागल होते हैं किसी भी दूसरे व्यवसाय के मुकाबले होंगे ही बेचारे पागलों के साथ शतरंज खेलोगे कब तक ठीक रहोगे मनोवैज्ञानिक दुगनी आत्महत्याएं करते हैं और दूसरे लोगों की बजाय और दो गुने पागल होते हैं होना तो ऐसा नहीं चाहिए मनोवैज्ञानिक और आत्महत्या करे तो ये दूसरों को क्या बचाएगा और मनोवैज्ञानिक खुद ही पागल हो जाता हो तो ये दूसरों को कैसे पागलपन से बचाएगा लेकिन बात इतनी बेबूझ नहीं पागलों के सांस चौबीस घंटे रहेगा तो स्वाभाविक है कि पागलों जैसा हो जाए आज नहीं कल संगसाथ असर लाने लगेगा मेरे हिसाब में प्रत्येक मनोवैज्ञानिक को इसके पहले कि वो मनोविज्ञान के व्यवसाय में लगे ध्यान की गहरी प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक धंधे में जा रहा है वहां ध्यान ही बचा सकता है अगर उस सम्राट के साथ शतरंज खेलने वाले फकीर ने मुझसे पूछा होता तो मैं उससे कहता कि तू खेल जरूर लाख रुपया भी ले लेकिन साक्षी भाव रखना दूरी बनाए रखना तादात्म मत करना हार जीत की फिक्री छोड़ देना पागल के साथ क्या हार जीत हारे तो ठीक जीते तो ठीक सब बराबर और तू बिल्कुल दूर रहना यंत्रत खेलते रहना और भीतर साक्षी भाव बनाए रखना तो वो पागल नहीं होता प्रत्येक मनोवैज्ञानिक को साक्षी भाव से गुजरना ही चाहिए उसे ध्यान की गहरी प्रक्रियाओं का अनुभव कर लेना चाहिए अगर सम्यक शिक्षा हो तो मनोवैज्ञानिक को सर्टिफिकेट देने के पहले साल दो साल ध्यान के अभ्यास से गुजारना चाहिए तो उसकी सुरक्षा है नहीं तो वो पागल होने ही वाला है इधर मेरे पास सारी दुनिया से मनोवैज्ञानिक आने शुरू हुए ध्यान कर रहे हैं और उनके जीवन में एक नए आयाम का उद्घाटन हो रहा है जिस संबंध में उन्होंने कभी सोचा ही ना था मन से ही घिरे थे मन की जानकारी भी थी उन्हें लेकिन मन के पार भी कुछ है उसकी जानकारी अगर ना हो तो पागलों के साथ संबंध रखना खतरे से खाली नहीं जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे अब सवाल यह है कि कौन मजबूत है कौन शक्तिशाली जीसस के साथ अगर जुआरी रहेगा तो जीस नहीं बदल जाएंगे ज्वारि बदलेगा और तुम अगर ज्वारी के साथ रहे तो डर यह है कि तुम बदलोगे ज्वारी नहीं बदलेगा कौन बलशाली बुद्ध का एक भिक्षु एक नगर से गुजर रहा था श्रावस्ती के एक रास्ते से श्रावस्ती की सबसे ज्यादा सुंदरी वैश्यन्य इस भिक्षु को देखा और इस भिक्षु के सौंदर्य पर मोहित हो गई उसने सम्राट देखे थे उसने बड़े से बड़े सेनापति देखे थे बड़े धनपति देखे थे उसके द्वार पर कतार लगी रहती थी इन्हीं लोगों की उस वैस्या के साथ बैठने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता था बहुत कीमती वैस्या थी और इस भिक्षु पर मोहित हो गई कभी कभी ऐसा होता है कि सन्यासी में जो सौंदर्य होता है वो किसी में भी नहीं होता कारण कारण कि उसकी अलिप्तता से एक सौंदर्य देती एक प्रसाद देती वो कमल हो जाता है जल उसे छूता नहीं ये जल में रहकर जल से न छूने की जो क्षमता है ये उसको एक अपूर्व सौंदर्य से भर देती और उसके भीतर ध्यान घटा होता है तब तो कहना ही क्या उसके भीतर से परमात्मा ज्योतिर्मय हो उठता है उसके रग रग रेसे रेसे आभा प्रकट होने लगती उसकी वाणी में एक माधुरी आ जाता है उसके उठने बैठने में एक कला होती वो बोले तो मधुर वो चुप रहे तो मधुर माधुरी उसे घेर लेता वो वेश्या उतरी अपने महल से उसने फकीर के चरण छुए और कहा कि मैं निमंत्रण देती हूं वर्षा काल करीब आ रहा है और मुझे पता है कि बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में एक जगह रुकते हैं मेरे महल में निवास करो किसी छप्पर के नीचे तो रुकना ही होगा मेरे निमंत्रण को अस्वीकार न करना यह मेरे जीवन का पहला निमंत्रण मुझे निमंत्रण देने लोग आते मैंने किसी को कभी निमंत्रण नहीं दिया भिक्षु ने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं लेकिन मुझे गुरु से तो आज्ञा लेनी ही होगी और जहां तक निश्चित है कि आज्ञा मिल जाएगी और जाके उन्होंने बुद्ध से कहा और भिक्षुओं को तो आग लग गई क्योंकि कई भिक्षु चक्कर लगाते थे उस वैस्या के घर के आसपास वहीं वहीं भीख मांगते थे बार बार वहीं वहीं जाते थे उस वैस्या की एक झलक मिल जाना भी बहुत थी और इसको चार महीने उस वैश्या के घर रहना और बुद्ध ने कहा कि ठीक है अगर वैश्या खुद ही खतरा ले रही है तो हम कर भी क्या सकते तू मजे से रह अनेक भिक्षु खड़े हो गए उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं ये भिक्षु भ्रष्ट हो जाएगा बुद्धन का इससे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं पहली तो बात अगर यह भ्रष्ट हो सकता होता तो वेश्या इस पर मोहित नहीं हुई होती उसने बड़े सुंदर लोग देखे इसमें जो सौंदर्य उसे दिखाई पड़ा है वो चुनौती है इसकी अलिप्तता इसका साक्षी भाव ही उसे छू गया है तुम भी तो चक्कर लगाते हो उसके घर के तुम्हें उसने निमंत्रण नहीं दिया इसको ही क्यों निमंत्रण दिया है और इसे मैं जानता हूं तुम नहीं जानते तुम अपने को नहीं जानते इसे क्या जानोगे मैं इसे आर पार जानता हूं मुझे कोई चिंता नहीं भिक्षु को आज्ञा है और अगर तुम चिंतित हो तो चार महीने रुक जाओ वर्षा काल जाने पर निर्णय हो जाएगा भिक्षु गया वैश्या के घर चार महीने रहा और बाकी भिक्षुओं ने जितनी कहानियां उड़ा सकते थे उड़ाई और तो कुछ कर भी नहीं सकते थे जब लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब लोग बिल्कुल नपुंसक अनुभव करते हैं तो अफवाहें उड़ाते हैं और तो कोई उपाय नहीं अब करें नहीं क्या ना मालूम कहां कहां की कहानियां गड़के लाते थे आज गांव में ऐसा सोना कि वह भिक्षु तो उसके साथ नाच रहा था कि वो भिक्षु उसकी गोद में सिर रखे लेटा था कि वो वैस्या अपने हाथ से उसको भोजन करवा रही थी कि उस भिक्षु ने तो भिक्षु का वेश छोड़ दिया है वो तो अब सुंदर बहुमूल वस्त्रों में रह रहा है गद्दियों पे सो रहा है वैसा उस भिक्षु के शरीर पर मालिश करती देखी गई न मालूम क्या क्या खबरें लेकिन बुद्ध ने कुछ कहा नहीं बुद्ध सुनते रहे सुनते रहे चार महीने उन्होंने का चार महीने बात सब निर्णय हो जाएगा मगर बांकी भिक्षुओं में तो आग लगी थी ईर्षा जल रही थी ईर्षा जो न कराए थोड़ा है ईर्षा जो ना झूठ बुलवाए थोड़ा है और एक आंध भिक्षु नहीं था सारे भिक्षुओं में आग लगी थी इसलिए उनकी बातों में बल भी मालूम होता था एक अफवाह एक ही नहीं लाता था वही अफवाह बहुत लोग लाते थे तो ऐसा भी लगता था कि सच्चाई होनी चाहिए जब इतने लोग कहते हैं तो सच ही कहते होंगे सारे गांव में बस एक ही चर्चा का विषय था कि भिक्षु भ्रष्ट हो गया कि बुद्ध ने यह क्या किया क्यों भेजा उसको और कुछ ऐसा हुआ कि भिक्षु जिस दिन से आया वैश्या ने घर के द्वार बंद कर दिए और कोई ग्राहकों के लिए आने का उपाय ही ना रहा तो और भी अफवाहों को गति मिली दरवाजे बंद कोई भीतर आना जाना किसी का है नहीं वैश्य निकली ही नहीं चार महीने घर से बाहर तो खूब राग रंग चल रहा है ऐसा राग रंग चल रहा है कि चार महीने से वैश्या बाहर नहीं निकल रही भिक्षु के भी किसी ने दर्शन नहीं किए कि चार महीने बचा कि खत्म हो गया शराब पीने लगा है कोई कहता कोई कहता कि ये करने लगा कोई कहता वो करने लगा लेकिन बुद्ध चुप रहे सो चुप रहे सुनते और कहते चार महीने बीत ही जाएंगे आगे इतनी जल्दी क्या है और चार महीने बीते वर्षा काल व्यतीत हुआ और भिक्षु आया और भिक्षु के पीछे वैश्य आई बुद्ध के चरण भिक्षु ने छुए और बुद्ध के चरण वैश्या ने छुए और कहा मुझे दीक्षा दें मैंने हर चेष्टा की कि भिक्षु को गिरा लूं, लेकिन मेरी हर चेष्टा टूट गई और भिक्षु ने ही मुझे उठा लिया चार महीने मैंने अथक चेष्टा की भिक्षु बैठा रहा है, मैं नग्न उसके आसपास नाची और जो अफवाहें आप सुनते थे वो एकदम झूठ नहीं भिक्षु बैठा रहा ध्यान में मैं उसकी गोद में सिर रख दू भिक्षु बैठा ध्यान में मैं उसके शरीर की मालिश करूं मैंने हर कोशिश की कि उसे डिगा लूं और नहीं डिगा पाई अब तो बस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि ऐसी अडिग अवस्था मैं कब पाऊंगी कैसे पाऊंगी आपका भिक्षु जीत गया असल में मुझे उसी दिन जान लेना चाहिए था कि जिस दिन आपने भिक्षु को मेरे घर ठहरने की आज्ञा दी कि मेरी हार तय हो गई बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा देखते हो भिक्षु के साथ वैश्या भी भिक्षु होने की तैयार तैयारी से भर गई कौन बलशाली है इस पर निर्भर करता है सबल खींच लेता है इसलिए अपने से सबल जहां भी तुम पाओ सदगुरु अपने से सबल जहां भी तुम ज्योति पाओ सुगंध पाओ फिर डूब ही जाना फिर दांव पर सब लगा ही देना तुम जरूर रूपांतरित हो सकोगे रास ठीक कहते क्रांति घट जाती संगति के प्रताप महात्म नाम गंगोदक पायो स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर सांप के ऊपर गिरती है स्वाति की बूंद सोही विष हो जाए वो विष हो जाती सांप बलशाली वही बूंद के मोती निपजे संगति की अधिकाई और उसी बूंद से मोती भी बन जाता है तेरे बिना है बेसुरी यह बांसुरी दर्द की एक रागनी यह जिंदगी मैं न भूलूंगी तुम्हें प्रीतम कभी जिंदगी तेरे बिना कुछ भी नहीं फूक दो कर प्यार से वह गाव उठे प्यार में डूबी हुई है जिंदगी सांस लेते हो धड़कते हो तुम्ही तुम नहीं तो कुछ नहीं फिर जिंदगी आरजू मेरी तुम्ही बस एक हो तुम मिलो तो खिल उठे फिर जिंदगी परमात्मा मिले तो तुम खिलो और परमात्मा मिल सकता है क्योंकि दूर नहीं पास से भी पास है तुम्हें घेरे हुए जरा आंख खोलो जरा टटोलो जरा आसपास अपने हाथ फैलाओ तुम उसे छू लोगे तुम उसे देख लोगे और एक बार उसका संस्पर्श हो जाए कि बस पारस छू गया तुम्हें इसकी चिंता ना करो कि तुम पापी हो पारस फिकर नहीं करता कि लोहा लोहा है एक बड़ी प्रीतिकर घटना है विवेकानंद अमरीका गए उसके पहले की घटना है राजस्थान में एक राजा के घर मेहमान थे राजा तो राजा है विवेकानंद की विदाई के लिए उसने बड़ा समारोह किया वो अमेरिका जाने की तैयारी में थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने तो राजा ने बड़ा समारोह किया और राजा जैसे समारोह कर सकता था वैसा किया उसने काशी की सबसे प्रसिद्ध वैश्या भी बुलवा ली उसको यह ख्याल भी ना आया ख्याल आने की कहां सवाल रात भर पिए और दिन भर सोए उसे होश कहां कि विवेकानंद के स्वागत में वैश्या को बुलाना चाहिए या नहीं यह गणित का ख्याल ही नहीं बैठा और अच्छा ही हुआ कि ख्याल नहीं बैठा बैठ जाता तो यह अपूर्व घटना घटने से रह जाती दिन आ गया उत्सव का तब विवेकानंद को पता चला सांझ जब उनको जाना था उत्सव में तब पता चला कि काशी की बहुत प्रसिद्ध वैश्या नृत्य करेगी वाह विवेकानंद पुराने के सन्यासी कलकत्ते में भी उनके संबंध में कहा जाता था कि जिस मोहल्ले में वैश्या रहती हूं उससे गुजरते नहीं थे वो चाहे उनको चार मील का चक्कर लगाना पड़े तो वो चार मील का चक्कर लगा के घर आते मगर उस रास्ते से नहीं गुजरते थे जहां कोई वेश्या रहती हो तो वो कहीं जाने वाले थे उस समय आखिरी वक्त जब पता उनको चला तो उन्होंने राजा के वजीर को कहा कि फिर मैं नहीं आ सकूंगा लेकिन राजा तो फिर मैंने कहा ना राजा ही उसने कहा अब नहीं आते तो नहीं आया अब समारोह तो होगा ही और फिर इतने दूर से वैश्य आई है उसका गीत गान नृत्य तो होगा ही चलने दो उत्सव शुरू होने दो मैं तो हूं ही लेकिन वैश्या को बहुत चोट लगी और उसने एक भजन गाया भजन जिसका अर्थ होता है कि पारस पत्थर को जरा भी भेद नहीं होता कि जिस लोहे को वो पारस बना रहा है वो पूजा घर में रखा जाने वाला लोहा है या कसाई के घर पशुओं की हत्या जिससे की जाती है वो लोहा है पारस तो दोनों को ही सोना बना देता है पास ही विवेकानंद का कमरा है वो सब सुन रहे हैं यह गीत जब उन्होंने सुना तब उन्हें बड़ी चोट पड़ी लगा कि अभी मैं दमन से ही भरा हुआ हूं अभी भी डर है मेरे भीतर सच तो है पारस को क्या फिक्र लोहा कहां से आया है कसाई के घर से आया है कि पूजा घर से आया ये तो पारस पूछते ही नहीं उसको तो जो लोहा छूले वही सोना हो जाता है वैश्य रो रही है और गा रही विवेकानंद बीच में पहुंच गए और काम मुझे क्षमा करो मुझसे भूल हो गई मुझे बड़े बड़े ज्ञानी जो ना समझा सके वो तूने समझा दिया तो मेरी गुरु है विवेकानंद ने बड़े आदर से स्मरण किया है इस घटना का कि उस घटना के बाद मेरे जीवन में क्रांति हो गई मुझे जो भय था स्त्रियों का जो डर था वो गल गया और बह गया मैंने कहा ये भी क्या बात है? बात तो ठीक है इतने भय से इतनी भीरूता से कहीं सन्यास का जन्म होगा लेकिन भारतीय जनमानस को यह बात बहुत अखरी विवेकानंद का पहुंच जाना और वैश्य से क्षमा मांगना लोगों को बहुत अखरा लोग तो खुश थे कि विवेकानंद नहीं आए क्योंकि तब तक सन्यासी की परिभाषा में पड़ते थे अब तो तुम मजा देखते हो कि लोगों की बुद्धि कैसी विवेकानंद का आना और क्षमा मांगना मेरे हिसाब से विवेकानंद के सन्यास में प्रवेश का क्षण रामकृष्ण जो नहीं कर पाए थे वो उस ने कर दिया रामकृष्ण ने जो सन्यास दिया था ऊपर ऊपर रह गया उस वैश्या ने अंतरतम को छू लिया विवेकानंद का आना उस उत्सव में और क्षमा मांगना उनके असली सन्यास की शुरुआत मगर लोगों में बड़ी भद्द हो गई लोगों ने तो समझाया कि ये तो सब बहाने हैं माफी मांगना और ये करना असली बात ये कि खबर सुनी होगी कि स्त्री बड़ी सुंदर है तो नहीं रह सके मगर विवेकानंद के सिर से एक बोझ उतर गया और उनके पश्चिम जाने में और पश्चिम के जीवन में तालमेल बैठ जाने में उस वैश्या ने जितना सहयोग दिया किसी और ने नहीं नहीं तो पश्चिम में बड़ी मुश्किल हो जाती भारत में तो ठीक था पश्चिम में तो स्त्री और पुरुष समानता को उपलब्ध हो गए बराबरी के दर्जे पर जी रहे अब वो मूढ़ता नहीं रही जो पहले थी वहां विवेकानंद बड़ी मुश्किल में पड़ जाते और जिन्होंने विवेकानंद को सच में वहां सांथ दिया वो सब महिलाएं थीं और जो महिला उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिष्या बनी निवेदिता अगर वो पुराने ढपके ही सन्यासी रहे आते तो निवेदिता से संबंधी नहीं बन सकता था लेकिन भारतीय मानस को बड़ी चोट पहुंची विवेकानंद जब वापस लौटे निवेदिता के साथ तो बंगाल में बड़ी बदनामी हुई कि सन्यासी और स्त्री के साथ आया गए थे बचाने खुद ही डूब गए हजार हजार तरह की अफवाहें उड़ी लेख लिखे गए विवेकानंद के खिलाफ पुस्तिकाएं छापी गईं और न मालूम किस किस तरह की बेहूदी बातें और जान के तुम हैरान होगे कि निवेदिता को दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं ठहरने दिया गया जिसने विवेकानंद और रामकृष्ण को सारी दुनिया में पहुंचाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम किया उस महिला को दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं ठहरने दिया गया उसको बाहर मकान लेकर रहना पड़ा आश्रम में भीतर नहीं और विवेकानंद को उस कारण बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी बड़ा कष्ट झेलना पड़ा विवेकानंद के अंतिम दिन बहुत पीड़ा और दुख में बीते बड़ी से बड़ी पीड़ा तो थी ये जनमानस की अंधी दशा कि यह कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे लोगों ने यही समझा कि निवेदिता ने विवेकानंद को बदल लिया तुम्हें अपने सन्यासियों का भी कोई भरोसा नहीं तुम इतना भरोसा ना कर सके कि विवेकानंद निवेदता को बदल सकते तुमने निवेदिता की स्तृणता को ज्यादा मूल्य दिया बजाय विवेकानंद के सन्यास के लेकिन विवेकानंद बलशाली व्यक्ति हैं। उनके पास जो आएगा वो बदला जाएगा तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आशा रदास कहते हैं कि तुम चंदन हो और हम तो ऐसी लकड़ी समझो कि जो किसी काम की नहीं मगर अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम में भी गंध समा जाए तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आशा बस तुम्हारे नेकट में ही हमारी सारी आशा है सारा भविष्य सारी संभावना है बहन तुम तो बिल्कुल लता मंगेश मंगेशकर की तरह मंगेश तर गाती हो गुलाबों ने अपनी सहेली गुलजान से कहा धन्यवाद बहन का यह वाक्य मैं तुम्हारे संबंध में भी कह सकती गुलजान ने शर्माते हुए गुलाबों से कहा अरे इसमें क्या परेशानी तुम भी मेरी तरह झूठ बोलने की आदत डालो गुलाबो सह स्वर्म उत्तर देती हुई बोली तुम किनके साथ हो थोड़ा देखना सोचना समझना बेहतर है अकेले होना कम से कम जैसे हो वैसे तो रहोगे उससे नीचे तो नहीं गिरोगे लेकिन लोग अक्सर अपने से नीचे लोगों का साथ खोजते कारण क्योंकि अपने से नीचे लोगों के बीच में वो बड़े मालूम होते लोग अपने से हमेशा नीचे लोगों के साथ रहने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। क्योंकि उनके बीच में वो महत्वपूर्ण मालूम होते अपने से बड़े लोगों के पास बैठने में लोग संकोच खाते हैं डरते हैं जाते नहीं क्योंकि वहां वो छोटे हो जाते हैं। फिर तुमसे जो सच में ही बड़ा है सदगुरु है वो तो दर्पण है वो तुम्हारा चेहरा प्रकट कर देगा अपना असली चेहरा कोई भी नहीं देखना चाहता है लोग दर्पण पे नाराज हो जाते छंदुलाल गए एक फोटोग्राफर के पास फोटो उतरवाने। छंदुलाल ने कहा जब फोटो उतर चुका कि मैं इस फोटोग्राफ को नहीं खरीद सकता मैं इसमें बिल्कुल बंदर लगता हूं <laughs> फोटोग्राफर ने कहा तो साहब यह आपको फोटो खिंचवाने के पहले ही सोचना था अब मैं क्या कर सकता हूं फोटो आपका है चाहे तो इस दर्पण में देख लें और फोटो से मिला लें इसमें मुझ पे नाराज होने की जरूरत नहीं है सदगुरु के पास जाने में तो और भी भय है बड़ा भय है सबसे बड़ा भय यह है कि तुम जैसे हो वह तुम्हें वैसा ही देख लेगा तुम उससे अपने को बचाना सकोगे उसकी आंखों में तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वह नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो कि दिखलाओ वो वही होगा जैसे कि तुम हो दूसरे लोग तो तुम्हें तुम्हारे मुखौटे से ही पहचानते हैं चाहे उनको शक भी होता हो तुम्हारे मुखौटे पर मगर उतनी गहरी आंखें होती भी नहीं कि तुम्हारे भीतर देख सकें सेलटैक्स ऑफिसर ने खाते का आखिरी पन्ना खोला जिस पर लिखा था दो रुपए के बिस्कुट कुत्ते को खिलाए उस ऑफिसर ने आश्चर्य से पूछा क्यों जी चंदूलाल यह क्या माजरा है हमें धोखा देना चाहते हो सेल टैक्स बचाने की तुमने अच्छी तरकीब निकाली मगर इतना तो सोच लेते महा से कि इस बात पर तो कोई भरोसा करेगा कि तुमने दो के बिस्कुट कुत्ते को खिलाए तुमने और 2000 के बिस्कुट और कुत्ते को बोलो तुम्हें ऐसा सफेद झूठ बोलते हुए शर्म ना आई शर्म तो आई हुजूर मगर क्या करूं चंदूलाल ने अपनी चांद पर हाथ फेरते हुए कहा यदि मैं आपका शुभ नाम लिखता तो वह और भी ज्यादा लज्जाजनक बात हो <laughs> लोग देख भी लें तुम्हारी असली शक्ल तो भी कहेंगे नहीं की कौन झंझट ले लोग देख के भी नहीं देखते सुन के भी अनसुना करते तुम जैसा दिखलाना चाहते हो वैसा ही मान लेते लेकिन जैसे जैसे तुम अपने से ऊंचे लोगों के पास जाओगे वैसे वैसे यह बात मुश्किल होने लगेगी और जब सदगुरु के पास बैठोगे तुम जैसे उस ठीक वैसे ही झलकोगे और इसी लोग सदगुरुओं पर नाराज होते सदगुरुओं को जितनी गालियां पड़ती हैं इस पृथ्वी पर किसी और को नहीं पड़ती सदगुरु फूल बरसाते और उन पे गालियां बरसती ये स्वाभाविक है क्योंकि इतने लोगों के चेहरे वो प्रकट कर देते हैं असली चेहरे कि भीड़ नाराज हो जाती जब तक तुम ये कहने में समर्थ न हो सको तुम चंदन हम रैंड बापरे निकट तुम्हारे आशा तब तक तुम सदगुरुओं के पास नहीं बैठ सकोगे परमात्मा के पास बैठने की तो बात दूर संगति के प्रताप महातम आवे बास सुबासा हम तो व्यर्थ की लकड़ी हैं पास ले लो तो तुम्हारी बास हम में समा जाए जाति भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा रास कहते हैं जाति हमारी ओछी कर्म भी हमारा ओछा व्यवसाय भी हमारा ओछा नीचे से प्रभु ऊंच की है कही रैदास चमार वो एक क्षण को भी ये बात नहीं भूलते कि मैं चमार हूं और मुस चमार को ऐसा ऊपर उठा लिया ऐसा आकाश में उठा लिया जिन हाथों ने मुस चमार को कमल की तरह ऊपर उठा लिया है उन हाथों का जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है मगर ख्याल रखना यह बात तुम पर भी उतनी ही लागू है जितनी किसी और पर तुम चाहे चम्हार के घर में पैदा ना हुए हो इससे ही मैं सोच लेना कि यह होगा रैदास के संबंध में सच मैं तो हूं ब्राह्मण चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बड़ी अकड़ रहती एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा उनका नाम था त्रिवेदी भूल से मैंने उनको जो पत्र लिखा उसमें द्विवेदी लिख दी उनका लौटती डाक से पत्र आया कि आपने ठीक नहीं किया मैं त्रिवेदी हूं तो मैंने उनको चतुर्वेदी लिख दिया मैंने कहा पिछली भूल के हिसाब से द्विवेदी लिख दिया था एक वेद कम हो गया था इसमें एक बढ़ा देता हूं अब आपके चित्त को शांति मिले ये मत सोच लेना कि कानकुब्ज ब्राह्मण बड़े शुद्ध ब्राह्मण ये होगी रहदास के संबंध में बात सच नहीं ख्याल रखना जब तक चमड़ी के ऊपर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तब तक चमहार हो याग्नवल्क ने एक धर्म सभा बुलाई थी उसमें बड़े बड़े पंडित आए उसमें अष्टावक्र के पिता भी गए अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़ा था इसलिए तो नाम पड़ा अष्टावक्र दोपहर हो गई अष्टावक्र की मान्य कि तेरे पिता लौटे नहीं भूख लगती होगी तू जाकर उनको बुला ला अष्टावक्र गया धर्म सभा चल रही थी विवाह चल रहा था अष्टावक्र अंदर गया उसको आठ जगह से तेढ़ा देखकर सारे पंडित हंसने लगे वो तो कार्टून मालूम हो रहा था इतनी जगह से तिरछा आदमी देखा नहीं था एक टांग इधर जा रही दूसरी टांग उधर जा रही एक हाथ इधर जा रहा दूसरा हाथ उधर जा रहा एक आंख इधर देख रही दूसरी आंख उधर देख रही उसको जिसने देखा वो ही हंसने लगा कि ये तो एक चमत्कार है सबको हंसते देखकर यहां तक कि जनक को भी हंसी आ गई मगर एक दम से धक्का लगा क्योंकि अष्टावक्र बीच दरबार में खड़ा होकर इतने जोर से खिलखिलाया कि जितने लोग हंस रहे थे सब एक सक्ते में आ गए और चुप हो गए जनक ने पूछा कि मेरे भाई और सब क्यों हंस रहे थे वो तो मुझे मालूम क्योंकि मैं खुद भी हंसा था मगर तुम क्यों हंसे उसने कहा मैं इसलिए हंसा कि ये चमहार बैठ के यहां क्या कर रहे <laughs> अष्टावक्र ने चम्हार की ठीक परिभाषा की क्योंकि इनको चमड़ी दिखाई पड़ती है मेरा शरीर आठ जगह से तेड़ा है इनको शरीर दिखाई पड़ता ये सब चमारे इकट्ठे कर लिए और इनसे धर्म सभा हो रही और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही इनको भी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है कोई यहां जिसको मेरी आत्मा दिखाई पड़ती हो क्योंकि आत्मा तो एक भी जगह से टेड़ी नहीं वहां एक भी नहीं था कहते हैं, जनक ने उठ के के पैर छुए और कहा कि आप मुझे उपदेश दें इस तरह अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ और अष्टावक्र गीता भारत के ग्रंथों में अद्वितीय है भगवत गीता से भी एक दर्जा ऊपर इसलिए श्रीमद भगवद गीता को मैंने गीता कहा है और अष्टावक्र गीता को महागीता कहा है उसका एक एक वचन हीरों से भी तोला जाए हजारों हीरों से भी तोला जाए तो भी पड़ला उस वचन का ही भारी रहेगा हीरों का जब भारी नहीं हो सकता सारे सूत्र ध्यान के हैं और समाधि के तो तुम समझ लेना जब तक तुम्हें शरीर ही दिखाई पड़ता है अपना और दूसरों का तब तक तुम चमहारी हो मेरे हिसाब से सभी सूत्र पैदा होते हैं कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई महावीर कोई रैदास कोई फरीद कोई नानक कभी कभी कोई ब्राह्मण हो पाता है नहीं तो लोग शूधरी पैदा होते शूधरी मर जाते तो ये सूत्र तुम्हारे संबंध में भी है तुम्हारे ही संबंध में है जाति भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा नीचे से प्रभु ऊंच की है कही रैदास चमहारा लेकिन रैदास कहते हैं कि मैं चमहार था शूद्र था मेरा सब छोटा है मेरी जाति मेरा कर्म मेरा व्यवसाय सब छोटा है लेकिन उस छोटे को भी तुमने क्या छुआ कि लोहा सोना हो गया तुम पारस हो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राति प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोनई मिलत सुहागा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रह दासा आज इतना